जसीय पुरखतापज्या परी सपंति सोवबित सांझ्यो जन संगसत्ता दुखम उपयती न चिराय यो निबन बनाधिमुत्तो वनमुत्तो वन मुत्थो वनमे था तम पुगलमे तो बंधन मे वधावती नातम तम दलहम बंधन महु धीरा यदा यस दारुज बचचच सार मंदकुंदले सो पुत्रुदारेशु्यपेख एक दलह बहोधिरा ओ हिण घेतवाज अनपेखीनों कामसुखम पहयरतापत सोत सय कतम कटको वजालम वजम पीछे भजरा अनपेखिनो सबदुख पुरे मु पछत मछे मुंज भो सब्धव मुद्दों न पुनः जटिजरम उपेसी तृष्णा को समझा तो बुद्ध को समझा क्योंकि तृष्णा को समझ लेने से ही तृष्णा गिर जाती है और फिर जो शेष रह जाता है वही बुद्धत्व है बुद्ध को समझने के लिए गौतम बुद्ध को समझना जरूरी नहीं बुद्ध को समझने के लिए स्वयं के बुद्धत्व में उतरना जरूरी है उसके अतिरिक्त और कोई मार्ग नहीं उससे अन्यथा जिसने समझने की कोशिश की वो पंडित होकर रह जाएगा और पंडित अज्ञान से भी बदतर है अज्ञानी तो निर्दोष होता है पंडित बड़े अहंकार से भर जाता है अज्ञान के कारण कोई सत्य से नहीं वंचित है अहंकार के कारण वंचित है मिटाना है अहंकार को और अहंकार मिट जाए तो सब अज्ञान अपने से मिट जाता है लेकिन तृष्णा को समझो इसका क्या अर्थ भाषा कोश में अर्थ दिया है या तृष्णा के संबंध में विचारकों ने दार्शनिकों ने बहुत बातें कही सिद्धांत प्रतिपादित किए उन्हें समझें नहीं उन सिद्धांतों को समझने से तृष्णा के संबंध में समझ लोगे लेकिन तृष्णा को नहीं समझ पाओगे तृष्णा को समझने का कोई बौद्धिक उपाय नहीं है तृष्णा को समझा जा सकता है केवल अस्तित्वगत अर्थ में तृष्णा में जी रहे हो जाग कर जीने लगो चल तो रहे हो तृष्णा में होश संभाल लो अभी भी तृष्णा पकड़ती है लेकिन तुम बेहोश हो तुम जरा होश से भर जाओ और जब तृष्णा पकड़े तो समझो कहां से उठती कैसे उठती क्यों उठती कहां ले जाती और बार बार के परिभ्रमण में भी हाथ क्या लगता है कोल्हू का बैल जैसे चलता रहता ऐसे तृष्णा में हम जुते और एक ही स्थान पर कोल्हू का बैल चक्कर काटता है यात्रा होती भी नहीं कहीं जा भी नहीं रहा है बस वही चक्कर काट रहा है ऐसे ही तुम भी जन्मों जन्मों में कहीं नहीं गए हो उसी जगह चक्कर काट रहे हो पुनरुक्ति है पुन जिस जिस जागोगे वैसे वैसे ये दिखाई पड़ेगा कि यह यात्रा नहीं यात्रा का भ्रम है पहुंचना तो हो नहीं रहा सिद्धि तो फलित नहीं हो रही हाथ तो कुछ आ नहीं रहा उल्टे जा रहा है पा तो कुछ भी नहीं रहे अपने को गमा रहे हो ये जिस जिस साफ होने लगेगा और तृष्णा की प्रक्रिया स्पष्ट होने लगेगी उस स्पष्ट होने में ही तृष्णा से छुटकारा हो जाता तृष्णा से छूटने के लिए कोई उपाय नहीं करने पड़ते जो उपाय करता है वह तृष्णा को समझा ही नहीं जिसने तृष्णा समझी उपाय की नहीं पूछता समझना ही उपाय है। समझ लिया कि तृष्णा गिरी तुम्हें दिखाई पड़ गया कि सांप रास्ते पर है तुम छलांग लगा के अलग हो जाते हो तुम पूछते नहीं कैसे छलांग लगाऊ कैसे रास्ता छोड़ू अब क्या करूं सांप सामने है क्या करूं ऐसा अगर तुम पूछ रहे हो तो एक ही बात सिद्ध होती है कि तुम्हें सांप अभी दिखाई नहीं पड़ा किसी ने कहा है कि सांप है और तुमने माना है लेकिन तुम्हें नहीं दिखाई पड़ा घर में आग लगी हो तो बुद्ध निरंतर कहते थे घर में आग लगी हो तो आदमी छलांग लगा के बाहर निकल जाता लेकिन अगर कोई पूछे कि मेरे घर में आग लगी मैं बाहर कैसे निकलूं तो एक बात समझ लेना उसने सुना है कि उसके घर में आग लगी अभी देखा नहीं किसी ने कहा है कि घर में आग लगी तेरे लेकिन उसके अनुभव में बात नहीं उतरी इसलिए पूछता है कैसे कैसे उपाय है समय को टालने का कैसे उपाय है और थोड़ा समय इसी मकान में रह लेने का स्थगित करने का जब मकान में आग लगती तो आग का दर्शन ही छलांग बन जाता है दर्शन में और छलांग में इंच भर का फासला नहीं होता तत्क्षण छलांग घट जाती है इसलिए बुद्ध ने कहा है तृष्णा दिखाई पड़ जाए दिखाई पड़ जाए कि मेरे घर में आग लगी तो उसी दृष्टि में उसी दर्शन में रूपांतरण है आज के सूत्र इसी तृष्णा में जागने के सूत्र पहला दृश्य भगवान वेणुवन में विहार करते थे उनके अग्रणी शिष्य महाकाश्यप स्थवीर का एक शिष्य ध्यान में अच्छी कुशलता पाकर भी एक स्त्री के सौंदर्य को देखकर चीवर छोड़कर ग्रस्त हो गया उसके परिवार ने इस स्थिति को महापतन मानकर उस युवक को घर से निकाल दिया वह और तो कुछ जानता नहीं था सो चोरी करके जीवन यापन करने लगा अंततः चोरी करते रंगे हाथों पकड़ा गया राजा ने उसे प्राण दंड की आज्ञा दी जिस समय जल्लाद उसे मारने के लिए ले जा रहे थे उस समय भिक्षाटन के लिए जाते हुए महाकाश्यप स्थिर ने उसे देखा वह तो उन्हें भूल ही चुका था लेकिन उन्होंने उसे पहचान लिया महाकाश्यप उसके पास गए और अत्यंत करुणापूर्वक उससे बोले पूर्व के उत्पादित ध्यानों का स्मरण करो ध्यान नौका है ध्यान एकमात्र नौका है मृत्यु से अमृत की ओर अंधकार से प्रकाश की ओर असत्य से सत्य की ओर स्मरण करो स्मरण करो पूर्व के उत्पादित ध्यानों का स्मरण करो स्थिविर की यह करुणा सिक्त वाणी यह शून्य संदेश उसके श्वास श्वास में समा गया वह संवेग को उत्पन्न हुआ वह रोमांचित हुआ उसके प्राणों में ध्यान की स्मृति फिर ताजी और हरी हो गई वह तत्क्षण ऐसे ध्यान को उपलब्ध हो गया जैसे कि कोई स्वप्न से जागे जल्लाद उसे वध स्थल पर ले जाकर मारना चाहे तो मारना सके वह ऐसा ज्योतिर्मय हो उठा था उसकी प्रभा अद्भुत थी उसकी शांति ऐसी थी कि कोई चाहे तो छू ले उसका अहोभाव ऐसा था कि जल्लाद भी अनदेखा न कर सके और उसे अब कोई भय भी नहीं था ध्यान में भय कहा ध्यान में मृत्यु ही कहा उसकी वह अपूर्व दशा वह आनंद दशा ऐसी थी कि जल्लाद बजाय उसकी गर्दन काटने के उसके चरणों में झुक गए यह खबर राजा तक पहुंची राजा स्वयं अपनी आंखों से देखने आया ऐसा अलौकिक सौंदर्य देख आश्चर्यचकित हो उसने बंदी को छोड़ देने की आज्ञा दी फिर राजा उसे लेकर बुद्ध के चरणों में उपस्थित हुआ यह रूपांतरण कैसे हुआ क्षण भर में महाकाश्यप का एक वचन सुनकर इतनी सी बात से कि स्मरण कर पूर्व के ध्यानों का स्मरण कर ये जागरण फलित हो गया ऐसे वचन तो राजा ने कहे मैंने भी बहुत बार सुने फिर मुझे जागरण क्यों फलित नहीं हुआ महाकाश्यप के प्रवचन मैं भी सुनता हूं फिर मैं क्यों अंधा का अंधा हूं? और यह महापापी है फिर ऐसी क्रांति भिक्षु था पहले ये सुना मैंने फिर पतित हुआ भ्रष्ट हुआ एक स्त्री के मोह में पड़ा फिर और पतित हुआ फिर चोर बना अब रंगे हाथों पकड़ा गया है मृत्यु दंड दिया था इसे। और महाकाश्यप का एक वचन सुनके कि ध्यान को स्मरण कर स्मरण कर पूर्व के ध्यानों को एकदम ज्योतिर्मय उठा जहां अमावस थी वहां पूर्णिमा हो गई राजा पूछने लगा बुद्ध को मैं जानना चाहता हूं प्रभु यह कैसे हुआ बुद्ध ने कहा ध्यान के जादू से और फिर बंदी की ओर उन्मुख होकर ये गाथाए कही इन गाथाओं को सुन और भगवान की सन्निधि पुनः पा वह बंदी तत्क्षण अरहत्व को उपलब्ध हुआ अर्थात उसका ध्यान समाधि बन गया पहले इस दृश्य को ठीक से हृदय में बैठ जाने थे फिर हम सूत्रों में जाएंगे भगवान वेणुवन में विहार करते थे विहार शब्द विशिष्ट अर्थ वाला है विहार का अर्थ होता है जो मिट गया और फिर भी जी रहा है जिसकी जीने में कोई वासना नहीं रही जो जीने के लिए एक क्षण भी आतुर नहीं है फिर भी जी रहा है विहार का अर्थ है जिसका जीवनकारी पूरा हो गया लेकिन अतीत की शारीरिक संपदा के कारण जी रहा है जैसे तुम साइकिल चलाते हो पैडल मारते हो दो मील तक पैडल मारके साइकिल चलाई फिर तुम पैडल चलाना बंद कर दिए तो भी फरलांग दो फरलांग साइकिल पुराने गति के आधार पर चल जाएगी पैडल बिना मारे चल जाएगी ऐसी ही घटना घटती विहार में जब कोई व्यक्ति बुद्धत्व को उपलब्ध हो जाता है तो उसने पैडल मारने बंद कर दिए लेकिन जन्मों जन्मों पैडल मारे तो जन्मों जन्मों की जो संचित शक्ति है वह अपने आप काम करती रहती कुछ वर्षों तक कुछ फरलांगों तक वह व्यक्ति और भी जीता चला जाता है लेकिन जीने में अब उसकी कोई इच्छा नहीं और ऐसा भी मत समझना कि उसकी मरने में कोई इच्छा न तो जीने में कोई इच्छा है न मरने में कोई इच्छा है तुम कहोगे जब जीने में कोई इच्छा नहीं तो मर क्यों नहीं जाता उसकी इच्छा ही कोई नहीं चुनाव ही कोई नहीं जिए तो ठीक मरे तो ठीक जो हो वही ठीक उसका अपना कोई संकल्प नहीं ऐसा हो ऐसा ठीक वैसा हो वैसा ठीक मौत आ जाए तो स्वागत जीवन चलता रहे तो स्वागत भीतर कोई अपेक्षा नहीं ऐसी चित्त दशा में जो आदमी जीता है उसके जीवन का नाम विहार यह अपूर्व घटना है ये ऐसी घटना है जो कभी कभी घटती है। इसलिए तो एक प्रांत का नाम ही विहार पड़ गया बुद्ध वहां जिए इस ढंग से जिए उस याद में प्रांत का नाम विहार पड़ गया उन्ही गांवों में उन्हीं रास्तों पर बुद्ध ऐसे जिए कि जब जीने का कोई कारण न रह गया था जैसे वासना का सब तेल चुग गया फिर भी बाती थोड़ी देर जलती बाती ही जलती अब तेल नहीं बचा वासना का तेल समाप्त हो गया अब दिए की बाती ही जलती पहले तो आग ने जला दिया तेल को अब आग जलाती बाती को और यह प्रतीक बुद्ध के संदर्भ में और भी सार्थक है क्योंकि बुद्ध ने परम दिशवा को परम दशा को निर्वाण का निर्वाण का अर्थ होता है दीप का बुझ जाना दीप में जब तक तेल है वासना का तब तक जीवन दुख है तब तक जीवन नरक है तब तक जीवन जलन है घाव और पीड़ाएं और हजार संताप और चिंताएं जब तृष्णा का तेज जुग गया तो जीवन एक परम शांति है अब बाती जल रही जल्दी ही बाती भी बुझ जाएगी बाती कितनी देर जलेगी बाती तो तेल से जलती जब तेल समाप्त हुआ और बाती जलने लगी तब ज्यादा देर न जलेगी फिर जब बाती भी जल के शांत हो जाएगी तो उस स्थिति को कहते हैं दिए का निर्वाण बुद्ध ने कहा ऐसे ही जीवन की वासना का तेल चुक जाता है। फिर आदमी थोड़े दिन जीता वह विहार विहार प्रतीकर शब्द है आनंद मग्न दशा में जीता विहरता चलता नहीं फिर भी चलता धारा के साथ बहता जीवन से कोई विरोध संघर्ष नहीं रह जाता सब तरह समर्पित होता न कोई योजना होती न कोई भविष्य होता न कोई अतीत होता यह क्षण काफी होता यह क्षण अपने में पूरा होता इस बिहार के बाद एक दिन दिया बुझ जाता बाती भी चल गई तब निर्वाण तब कहा जाता व्यक्ति तब महाशून्य में लीन हो जाता जिस मूल स्रोत से आया था उस मूल स्रोत में गिर जाता जैसे बादल समुद्र से उठते फिर हिमालय पर बरसते फिर गंगा बनते फिर जाके सागर में गिर जाते वही जहां से हम आते हैं वापस पहुंच जाते वही अस्तित्व का सागर उसे परमात्मा कहो कहना चाहो मोक्ष कहो निर्वाण कहो जो मर्जी हो लेकिन एक बात ख्याल में रहे कि अंततः मूल स्रोत में गिर जाने में ही परम शांति है जब तक हम अपने मूल स्रोत से न मिल जाएं तब तक बेचैनी रहेगी हम अपने घर से दूर दूर भटके भटके अजनबी रास्तों पर अजनबी लोगों के बीच जब हम वापस घर लौट आए तो विश्राम भगवान वेणुवण में विहार करते थे उनके अग्रणी शिष्य महाकाश्यप स्थिवीर का एक शिष्य ध्यान में अच्छी कुशलता पाकर भी एक स्त्री के सौंदर्य को देखकर चीवर छोड़कर ग्रस्त हो गया महाकाश्यप बुद्ध के श्रेष्ठतम शिष्यों में एक श्रेष्ठतम भी कहो तो भी चूक न होगी तो भी अति अतिशयोगती न होगी महाकाश्यप से ही झेन संप्रदाय का जन्म हुआ और इस छोटे से दृश्य में भी तुम झेन संप्रदाय का रस पाओगे स्वाद पाओगे उसकी पहली झलक पाओगे मैंने तुमसे बहुत बार झेन के जन्म की कथा कही है कि एक सुबह बुद्ध फूल लेकर आए कमल का फूल और बैठकर उस फूल को देखते रहे प्रवचन सुनने भिक्षु इकट्ठे हुए थे लेकिन वे कुछ बोले नहीं एक टक फूल को ही देखते रहे सन्नाटा छा गया लोग बड़े जिज्ञासु होकर बैठे थे सुनने को और बुद्ध बोले नहीं बोले नहीं बोले नहीं फिर बेचैनी होने लगी लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगे कि मामला क्या है ऐसा कभी नहीं हुआ था कि बुद्ध चुप रहे हों। बोलने आए थे तो बोले थे कुछ आज क्या हुआ है? लोगों की ये बेचैनी और एक दूसरे की तरफ देखना और इशारे करना देखकर महाकाश्यप जोर से हंसने लगा उसकी हंसी बुद्ध ने आंखें ऊपर उठाई महाकाश्यप को पास बुलाया और फूल महाकाश्यप को भेंट दे दिया और कहा महाकाश्यप तुझे मैं वह देता हूं जो वाणी से नहीं दिया जा सकता इनसे शेष सबको मैंने वह दिया जो वाणी से दिया जा सकता है तुझे वह देता हूं जो अव्याक् है जो वाणी से परे ये फूल समाल ये प्रतीक है ये तेरी संपदा ये जैन संप्रदाय का जन्म था वाणी के परे, शास्त्र के परे, कोई नहीं जानता बुद्ध ने क्या दिया बुद्ध ने बुद्धत्व दिया जैसे एक दिए की ज्योति दूसरे बुझे दिए पर पहुंच जाए बुझा दिया कोई जले दिए के करीब ले आए एक क्षण आता जब छलांग लग जाती दोनों दिए जल उठते जो जल रहा था दिया उसका तो कुछ भी नहीं खोता जो बुझा था उसे सब कुछ मिल जाता बुद्ध के पास से कुछ भी नहीं गया और महाकाश्यप को सब मिल गया फिर इसी ढंग से जिन एक गुरु के द्वारा दूसरे गुरु को दिया गया है महाकाश्यप का एक शिष्य ध्यान में अच्छी कुशलता पाकर भी ध्यान रखना ध्यान में अच्छी कुशलता पाकर भी पतन हो जाता है जब तक ध्यान समाधि ना बन जाए तब तक पतन की संभावना है सच तो यह है कि जैसे जैसे ध्यान गहरा होगा वैसे वैसे पतन की संभावना बढ़ती तुम कहोगे ये तो बात उल्टी हुई ये बात उल्टी नहीं है जैसे जैसे तुम पहाड़ की चोटी के करीब पहुंचने लगते हो वैसे वैसे गिरने का खतरा बढ़ता है रास्ते सक्रिय होने लगते हैं ऊंचाई तुम्हारी बढ़ गई होती खाई खड्डे गहरे होने लगते क्योंकि जितने तुम ऊंचे होते हो उतनी खाई गहरी होती जरा फिसले कि गिरे और जरा फिसले तो बुरी तरह गिरे जितनी ऊंचाई से गिरोगे उतनी भयंकर चोट होगी कोई सीधे सपाट रास्ते पे गिर जाता तो उठ के खड़ा हो जाता लेकिन कोई पहाड़ की ऊंचाई से गिरता है तो शायद समाप्त हो जाए उठ के खड़े होने की क्षमता ही ना बचे हड्डी पसनिया टूट जाएं या प्राणांत ही अंत हो जाए तब तक खतरा रहता है जब तक कि तुम पहाड़ के शिखर पर पहुंचकर बैठ नहीं गए उस पहाड़ के शिखर पर बैठ जाने का नाम समाधि समतल भूमि से शिखर तक पहुंचने के बीच का मार्ग ध्यान और जैसे जैसे ध्यान बढ़ता है वैसे वैसे खतरा बढ़ता है। तो मत सोचना मन में ऐसा कि ध्यान में अच्छी कुशलता पाकर और पतित हो गया तभी कोई पतित होता है तुम तो पतित हो ही नहीं सकते तुम्हारे पतित होने का अर्थ क्या होगा तुमने कभी भोग भ्रष्ट ऐसा शब्द सुना योग भ्रष्ट शब्द सुना होगा भोग भ्रष्ट तो कोई होता ही नहीं भोग में तो जो है वो भ्रष्ट है ही वो तो खाई खड्ड में जी ही रहा है, और गिरने का उपाय नहीं तुमने नर्क से किसी को गिरते सुना और कहां गिरोगे और गिरने को जगह कहां स्थान कहां आखिरी जगह तो पहले ही पहुंच गए स्वर्ग से लोग गिरते हैं नर्क से नहीं गिरते जिन्हें गिरने से डर लगता हो उन्हें नर्क जाना चाहिए नर्क में बड़ी सुविधा है बड़ी सुरक्षा है वहां कोई गिरता ही नहीं वहां से कभी कोई भ्रष्ट नहीं होता स्वर्ग में खतरा है जिस जिस ऊंचे बढ़े खतरा बढ़ा जितनी ऊंचाई आई उतना खतरा भी बढ़ा खतरा भी बढ़ता है साथ ही साथ शिखर भी करीब आ रहा दो बातें एक साथ होने लगती शिखर करीब आ रहा है अगर मिल गया तो सदा के लिए मुक्त हो जाओगे समाधान हो जाएगा फिर कहीं जाने को ना बचा जब जाने को ना बचा फिर भी नहीं गिर सकते क्योंकि अब जाते ही नहीं चलते ही नहीं उठते ही नहीं ठहर गए थिर हो गए समाधि यानी थिरता इसलिए कृष्ण ने समाधि को कहा स्थिति प्रज्ञा जिसकी प्रज्ञा स्थिर हो गई थिर हो गई अकंप हो गई जब अकंप हो गए चलते ही नहीं तो फिर गिरोगे नहीं ध्यान में गति समाधि में गति का अंत पहुंच गए मंजिल पर ध्यान यात्रा है भटकने का उपाय है और जैसे जैसे ध्यान की ऊंचाई बढ़ती वैसे वैसे भटकने का गिरने का ज्यादा से ज्यादा सावधानी की जरूरत पड़ती है फिर एक कारण से और भी गिरने का खतरा बढ़ता है अगर बाहर की ही बात होती कि खाई खड्ड बड़े हो गए तो थोड़े संभल के चलने से चल जाता लेकिन भीतर भी एक खतरा है क्योंकि तुम्हारी वासनाएं इसके पहले की समाधि मिल जाए तुम पर आखिरी हमला करेंगी कोई भी जल्दी हार नहीं जाना चाहता जब तुम ध्यान के शुरू शुरू कदम उठाते हो तो वासना बहुत चिंता नहीं लेती कोई खतरा नहीं लेकिन जब तुम शिखर के करीब पहुंचने लगते हो तो वासना को साफ होने लगता है कि अब मेरी मौत करीब आई दो चार कदम और की मैं मरी इस आदमी का पहुंचना और मेरा मरना एक ही है तृष्णा का मरना और तुम्हारा पहुंचना एक ही है तृष्णा मरे तो तुम पहुंचो तुम मरे तो तृष्णा तुम पहुंचे तो तृष्णा मरी तो तृष्णा आखिरी जोर मारेगी इसलिए तुम कहानियां पढ़ते हो ऋषि मुनियों की नग्न अप्सराए उनके आसपास नाचने लगी ये अप्सराए कहां से आती हैं स्वर्ग से नहीं आती और वसियां स्वर्ग में नहीं बसती और वसियां तुम्हारे ओर में बसती हैं इसलिए उनका नाम और वसी है वो तुम्हारे हृदय में बसी है वो तुम्हारी ही काम वासना से उठती वो तुम्हारी ही तृष्णा का आखिरी हमला है तृष्णा आखिरी चेष्टा कर रही है आखिरी जाल फेंक रही है इसके पहले की पराजय हो जाए पूरा जोर मारती तो ये जो महाकाश्यप का शिष्य है ध्यान में अच्छी कुशलता पा लिया था फिर एक स्त्री के सौंदर्य को देखकर चीवर छोड़कर ग्रस्त हो गया क्या कर दिया उसने भिक्षु वेश का सन्यास त्याग दिया और ग्रस्त हो गया भूला ध्यान भूला मार्ग तृष्णा जीती वह हारा तृष्णा जीती चेतना हारी बड़े घर का बेटा था कुलीन घर का बेटा था समृद्ध घर का बेटा था तो कभी कुछ कमाया तो था नहीं कमाना जानता नहीं था फिर हो गया था भिक्षु सो कमाने का प्रश्न ही ना बचा था ध्यान रखना अगर राजा का बेटा साम्राज्य खोदे तो सिवाय भिखारी होने के और कोई उपाय नहीं रह जाता या चोर हो जाए दो ही उपाय बचते सम्राट के बेटे ने कभी कुछ किया तो था नहीं जो कर सके सम्राट ही हो सकता था एक ही कला जानता था सिंहासन पर बैठने की अब सिंहासन गया तो अब दो ही विकल्प बचते या तो भिखारी हो जाए या चोर हो जाए और जिसमें थोड़ा भी सम्मान है वो भिखारी होने के बजाय चोर होना पसंद करेगा ये युवक जब घर आया तो उसके परिवार ने इसे महापतन मानकर उसे घर से निकाल दिया विद्युन बड़े अद्भुत थे अब दुनिया बदली अब तो तुम संन्यास्त हो जाओ तो घर के लोग समझेंगे महापतन हो गए विद्युन और थे संन्यास्त कोई होता था तो घर के लोग सौभाग्य मानते थे चलो एक व्यक्ति तो संन्यास्त हुआ घर में एक दिया तो जला एक फूल तो खिला लोग सम्मानित होते थे और जब कभी कोई सन्यास से भ्रष्ट होता था तो घर के लोगों की पीड़ा का अंत नहीं रह जाता था घर के लोगों ने इसे महापतनमान मानकर उसे घर से निकाल दिया ये अपमानजनक था परिवार के गौरव के लिए ये परिवार के स्वाभिमान के लिए भयंकर चोट थी कि उनका बेटा बुद्ध के पास जाके महाकाश्यप जैसे अद्भुत व्यक्ति के शिष्यत्व को स्वीकार करके और पतित हो जाए यह उनकी चेतना धारा पर बड़ा लाछन था उन्होंने बेटे को निकाल बाहर कर दिया वह और कुछ तो जानता नहीं था सो चोरी करके जीवन यापन करने लगा ध्यान रहे एक भूल हो तो उसके पीछे हजार भूलें आती इस दुनिया में न तो गुण अकेले आते न दुर्गुण अकेले आते एक गुण जीवन में आए तो उसके पीछे कतार बंधे हुए और गुण आ जाते और एक दुर्गुण जीवन में आए तो उसके पीछे कतार बंधे हुए और दुर्गुण आ जाते इसलिए बहुत सोच सोच के चुनाव करना क्योंकि जब तुम एक का चुनाव करते हो तब तुमने एक का चुनाव नहीं किया उसके साथ अनजाने अनेक का चुनाव कर लिया जिनका तुम्हें पता भी नहीं जो कतार बांधे पंतिबद्ध पीछे खड़े जिस आदमी ने एक झूठ बोला उसे हजार झूठ बोलने पड़ेंगे एक झूठ बोलते वक्त ठीक से समझ लेना कि तुम हजारों झूठ बोलने का निर्णय ले रहे हो सिर्फ एक झूठ बोलने का निर्णय नहीं अक्सर मन कहता है जरा सा झूठ बोल देने से क्या बनता है एक दफा बोले खत्म हुई बात फिर गंगा स्नान कराएंगे या मंदिर दान दे देंगे या ब्राह्मणों को बुला के भोजन करवा देंगे या यज्ञ हवन करवा लेंगे कुछ कर लेंगे इसका प्रतिकार पश्चात आप जरा सा झूठ है इसके पीछे क्यों झंझट में पड़ना जब भी कोई बोलता है जरा सा झूठ बोलता है लेकिन जरा सा झूठ और बड़े झूठ को लाता और बड़ा झूठ और बड़े झूठ को लाता सिलसिला शुरू हो जाता तुम एक झूठ बोलो तुम पाओगे कि तुम्हें अनंत झूठ बोलने पड़ रहे हैं क्योंकि एक झूठ की रक्षा के लिए उससे बड़ा झूठ बोलना पड़ता है नहीं तो उसकी रक्षा कैसे होगी एक छोटा सा सत्य बोलो और तुम पाओगे इसके साथ गुणों की श्रृंखला आती एक सत्य दूसरे सत्य को बोलने में समर्थ बनाता है सत्य बोलो प्रामाणिकता निष्ठा ईमानदारी आस्था चुपचाप तुम में पैदा होने लगती एक सत्य का आघात तुम्हारे भीतर न कितनी सुगंधियों को बिखेर जाता है और ऐसा ही असत्य का आघात दुर्गंधों को बिखेर जाता है इस युवक ने सुंदर स्त्री को चुनते समय सोचा भी ना होगा कि चोरी करनी पड़ेगी कौन सोचता है चोरी करते वक्त सोचा भी ना होगा कि प्राणदंड मिलेगा कौन सोचता है ऐसे ही तो आदमी बेहोश चल रहा इसी का नाम बेहोशी है जब मैं तुमसे कहता हूं होश तो मतलब समझ लेना जो भी तुम करो बहुत होश से सोच के विचार के ध्यानपूर्वक करना क्योंकि प्रत्येक कदम किसी दिशा में तुम्हें अग्रसर कर रहा है कहीं ऐसा ना हो कि तुम जाल में उलझते चले जाओ ऐसे ही बहुत उलझ गए हो ऐसे ही जन्म जन्म उलझ गए हैं ऐसे ही सारा यात्रा पथ कांटों से भर गया है अब थोड़ा फूक फूक के चलो अंततः चोरी करते वह रंगे हाथों पकड़ा गया और ध्यान रखना निन्यानवे दफा दो, धोखा दे दो सौम्य बार पकड़े ही जाओगे मन यह भी कहता है कि अगर कुशलता से धोखा दिया तो कौन पकड़ेगा कैसे पकड़ेगा लेकिन चाहे कितनी ही देर लगे चोरी पकड़ ही जाएगी देर अबेर हो सकती अंधेर नहीं हो सकता जीवन का शाश्वत नियम है और ऐसा ही पुण्य के संबंध में समझना आज पुण्य का फल ना मिले कल पुण्य का फल ना मिले कितनी ही देर हो जाए लेकिन फल मिलता है आज नहीं कल कल नहीं परसों परसों नहीं और आगे मगर एक ना एक दिन तुमने जो बीज बोए हैं उनकी फसल पकती है। और जो तुमने बोया है वही तुम्हें काटना पड़ता है जैसा बोया है वैसा ही काटना पड़ता है जहर बोया तो जहर काटना पड़ता है अमृत बोया तो अमृत नीम को पानी देते रहोगे तो कड़बे फल हाथ लगेंगे आम को पानी दोगे तो मीठे फल हाथ लगेंगे यह सीधा सा गणित है लेकिन इस गणित को भी हम समझ नहीं पाते क्योंकि देर अबेर लगती आज चोरी की और दस साल बाद पकड़े जाओगे भूल ही चुकोगे तब तक कि चोरी की थी दोनों में संबंध जोड़ना मुश्किल हो जाएगा तुम्हें पता है अफ्रीका में ऐसी आदिम जातियां हैं अभी भी जिनको इस सदी के आने तक इस बात का पता नहीं था कि बच्चे संभोग से पैदा होते क्योंकि 9 महीने का वक्त निकल जाता उनके पास समय को नापने का कोई माध्यम नहीं उनको पता ही नहीं था कि बच्चे संभोग से पैदा होते फिर हर संभोग से बच्चा पैदा होता भी नहीं फिर बच्चा तो आज प्रवेश करेगा गर्भ में पैदा तो नौ महीने बाद होगा नौ महीने का हिसाब नौ महीने बाद तो बात ही भूल गई वे आदिम जातियां ऐसा ही मानती रही हैं सदियों से कि परमात्मा की देन है बच्चा इसका संभोग से कुछ लेना देना नहीं जब पहली दफा उन्हें यह कहा गया तो उन्हें भरोसा ही ना आया उन्हें बड़ी कठिनाई हुई ऐसी ही हमारी जीवन दशा है तुमने कभी कोई काम किया था दस साल बीत गए तुम भूल भाल चुके और बुरे काम हम जल्दी भूल जाते बुरे काम कौन याद रखना चाहता है क्योंकि बुरे काम को याद रखने से भी कांटा चुभता है मन को पीड़ा होती बुरे काम को तो हम पहुंच देना चाहते हैं दूर अंधेरे में फेंक देते अचेतन की गर्त में डाल देते तो हर आदमी ने अपने मन के नीचे गहरे में तलघरा बना रखा है वहां हम फेंकते जाते जो भी हमें नहीं जस्ता की करना था नहीं करना था ठीक नहीं हुआ हो गया किसी तरह उसे हम उस तलघरे में डालते जाते उस तलघरे में सब तरह के सांप, बिच्छू सब तरह के जहर इकट्ठे होते रहते एक ना एक दिन वे निकलेंगे एक ना एक दिन उठेगा धुआं एक ना एक दिन तुम्हारे बैठक खाने में धुआं भरेगा तब तुम बड़े हैरान हो गए ये कहां से आता है? जब तुम्हें दुख झेलने पड़ते तुम सोचते भी नहीं कि तुमने कभी बीज बोए थे इनके कर्म के सिद्धांत का बस इतना ही अर्थ है कि जो तुमने पाया है आज वो कभी किया था और जो तुम आज कर रहे हो कभी पाओगे चोरी करते वह युवक रंगे हाथ पकड़ा गया राजा ने उसे प्राण दंड की आज्ञा दी। जिस समय जल्लाद उसे मारने को ले जा रहे थे उस समय भिक्षाटन के लिए जाते हुए महाकाश्यप स्थिविर ने देखा बुद्ध की ऐसी व्यवस्था थी उनके हजारों सन्यासी थे स्वभावतः इसके अतिरिक्त और कोई उपाय न था कि प्रत्येक नया युवक नया सन्यासी नया दीक्षित किसी पुराने दीक्षित सन्यासी का शिष्य बन जाता था बुद्ध दीक्षा देते थे लेकिन उसे सौंप देते थे किसी को यह युवक महाकाश्यप को सौंपा गया था बुद्ध ने जब इसे महाकाश्यप को सौंपा था इसका अर्थ ही साफ है के इसमें बड़ी संभावना देखी होगी ध्यान की महाकाश्यप सबसे बड़े ध्यानी ही शिष्य थे बुद्ध के इसलिए तो ज़ेन संप्रदाय का जन्म उनसे हुआ ज़ेन ध्यान शब्द का ही रूपांतरण है ध्यान है संस्कृत पाली में ध्यान हो जाता झान जब जान चीन पहुंचा तो हो गया चान और जब चीन से जापान पहुंचा तो हो गया झेन मगर ध्यान का ही रूपांतरण है सबसे बड़े ध्यानी शिष्य थे महाकाश्यप अलग अलग शिष्य थे अलग अलग गुण गुणवत्ताएं थी महाकाश्यप की गुणवत्ता एक थी कि उनका ध्यान अद्भुत था उनका ध्यान निर्मलतम था उनका ध्यान शुद्धतम था वो पारस पत्थर थे जो उनके पास आ जाता सोना हो जाता ध्यानी हो जाता जब बुद्ध ने इस युवक को महाकाश्यप को सौंपा था कि संभालो ऐसे इसी में सूचना है इस युवक की बड़ी संभावनाएं थी यह समाधि हो सकता था तभी बुद्ध ने सौंपा था और शायद तीव्रता से बढ़ा होगा ध्यान में गति से गया होगा जो गति से जाता हो उसके गिरने की संभावना भी ज्यादा होती जो धीरे धीरे जाता है वो संभल संभल के जाता है एक एक कदम धीर धीरे धीरे मजबूत करके जाता है जो धीरे धीरे जाता है उसके गिरने की संभावना कम होती देर से पहुंचता है जो जल्दी जाता है वो जल्दी पहुंच सकता है लेकिन बहुत खतरा यह है कि वो जल्दी ही गिर भी जाए जिस समय जल्लाद उसे मारने ले जा रहे थे महाकाश्य भिक्षा मांगने निकले थे महाकाश्यप ने देखा जल्लाद उस जंजीरों में बांधे वध स्थल की तरफ ले जा रहे वह तो उन्हें भूल ही चुका था वह भूलता नहीं तो चूकता ही क्यों जिसको एक साधारण सी स्त्री में ज्यादा सौंदर्य दिखाई पड़ा महाकाश्यप की बजाय वो उसी क्षण भूल गया वो उसी क्षण चूक गया कहा महाकाश्यप का सौंदर्य सदियों से लोग जिन्होंने ध्यान साधा है महाकाश्यप की याद करते आज तो बीते ढाई हजार साल हो गए लेकिन अब भी चीन में जापान में थाईलैंड में बर्मा में जहां जहां बौद्धों की अभी भी परंपरा जीवित है लोग पूछते हैं महाकाश्यप के संबंध में अब भी विचार करते हैं अब भी पूछते हैं महाकाश्यप को बुद्ध ने क्या दिया था ढाई हजार साल में भी ये प्रश्न अभी जीवंत थे कि महाकाश्यप को जो फूल दिया था उसमें क्या दिया था महाकाश्यप को क्या दिया था बिना शब्दों के जो किसी को नहीं दिया वो महाकाश्यप को दिया था तो उसका अर्थ हुआ असली चीज महाकाश्यप को मिली औरों के हाथ शब्द लगे सिद्धांत लगे ज्ञान लगा महाकाश्यप के हाथ ध्यान लगा और ध्यान तो आखिरी संपदा है क्या दिया था महाकाश्यप महाकाश्यप उज्ज्वलतम शिष्य है बुद्ध के महाकाश्यप दूसरे बुद्ध हैं बुद्ध की परंपरा में और इस युवक को महाकाश्यप में सौंदर्य ना दिखाई पड़ा और एक स्त्री में सौंदर्य दिखाई पड़ा मूल कथा में जो बात कही है वो मैंने छोड़ दी कल किसी ने पूछा था कि आप मूल कथा में से कभी कभी कुछ छोड़ देते कभी कुछ जोड़ देते कारण से ऐसा करता हूं मूल कथा में तो कहा है किसी स्त्री के गुह स्थान को देखकर मैंने उसे छोड़ दिया वो अभद्र मालूम होता है जो किसी स्त्री के गुह स्थान को देखकर महाकाश्यप को छोड़ दिया वो भूल ही गया महाकाश्यप को जैसे कोई मलमूत्र के कीड़े को सोने के सिंहासन पर बिठा दे और फिर मलमूत्र को देख के वो सोने के सिंहासन से सरक जाए वापस गिर जाए अपनी नाली में अपने कीचड़ में ऐसा कुछ हुआ वो भूल ही चुका था शिष्य भूल सकता है लेकिन गुरु नहीं भूल सकता जन्मों जन्मों के बाद भी गुरु पहचान लेगा जीसस ने कहा है जन्मों जन्मों के बाद भी मैं तुम्हें पहचान लूंगा उस आखिरी दिन भी मैं तुम्हें पहचान लूंगा जिस दिन परमात्मा के सामने निर्णय होगा जो मेरे हैं उन्हें मैं पहचान लूंगा ठीक कहा है शिष्य भूल सकता है शिष्य की स्मृति कितनी गुरु कैसे भूल सकता है गुरु की स्मृति पूर्ण हो गई है शिष्य पर तो जो खींचता है वो पानी पर खींची लकीर जैसा अभी बना अभी गया बना भी नहीं और गया एक कान से गया दूसरे कान से निकल गया गुरु तो जैसे हीरे पर खींची गई लकीर वह तो उन्हें भूल ही चुका था महाकाश्यप को आते देख के उसे कुछ दिखाई ही ना पड़ा वो तो अपनी जंजीरों में बंधा अपनी भवतृष्णा से परेशान सोचता जा रहा होगा क्या फांसी लगने वाली है कैसे बचूं, क्या करूं कैसे भाग जाऊं रश्मत खिलाऊं, या कि मरना ही पड़ेगा वो तो हजार चिंताओं में घिरा होगा उसके आसपास तो बहुत बादल रहे होंगे उसका सूरज तो बिल्कुल ढका रहा होगा उसे कहां फिक्र की कौन रास्ते पर तुम भी समझो तुम्हें तो फांसी लग रही हो तो तुम रास्ते पे देख पाओगे कि कौन गुजरा किसने जराम जी की। कुछ नहीं दिखाई कि आएगी दूसरे दिन अगर कोई पूछे कि कल कहा भागे जाते थे मैंने जयराम जी की तो आपने उत्तर भी ना दिया तुम कहोगे छोड़ो भी भाई घर में आग लगी थी जयराम जी का उत्तर देने के लिए वहां था कौन मैं तो मेरी प्राण तो घर में पहुंच चुके थे देह ही थी मुझे कुछ दिखाई नहीं पड़ा ये तो भिक्षु पतित भिक्षु फांसी के लिए लिया जा रहा है लेकिन महाकाश्यप ने उसे पहचान लिया महाकाश्यप उसके पास गए सिस कितना ही भटके और कितना ही दूर चला जाए गुरु की करुणा में कोई अंतर नहीं पड़ता पड़ जाए अंतर तो वो गुरु गुरु नहीं फिर वो साधारण जन है वो नाता फिर साधारण था उसमें कुछ बड़ी महत्ता की बात ना थी अगर गुरु की करुणा अपार ना हो उसकी क्षमा अपार ना हो तो वो गुरु नहीं यही तो उसकी गुरुता है अगर कोई और होता कोई अहंकारी जीव होता कोई तुम्हारे तथाकथित धर्मगुरुओं और तुम्हारे तथाकथित महात्माओं जैसा महात्मा होता तो मुंह फेर के निकल जाता कि लगने दो फांसी अच्छा हुआ यही होना ही चाहिए और से जल्लादों से कहता कि फांसी देने के पहले कुछ कोड़े भी लगा देना मेरी तरफ से यह इस योग्य है ये नरक में सड़ेगा और अपने दूसरे शिष्यों से कहा होता कि देखो क्या गति होती है मुझे छोड़ने पर ये गति होती सावधान कभी मुझे छोड़ के कहीं जाना मत औरों को डरवा था सह जाके उस मरणासन युवक के घाव पे थोड़ा नमक छिड़कता कि देख अब भोग चेताया था नहीं चेता जो कहा था नहीं सुना अब परिणाम भोग और एक तरह की प्रसन्नता अनुभव करता आल्लादित होता कि पहले ही कहा था जो मेरी नहीं सुनेगा उसको यह फल मिलने ही वाला है नहीं लेकिन महाकाश्यप ने उसके पास जाके अत्यंत करुणा से उससे कहा पूर्व के उत्पादित ध्यानों का स्मरण करो गुरु वही जिसकी क्षमा अपार अपार अर्थात जिस पे कोई सीमा और शर्तबंदी ना हो क्षमा जिसका स्वभाव हो क्षमा उससे ऐसे ही बहती है जैसे फूल से गंध बहती दिए से रोशनी बहती क्षमा उससे ऐसे ही बहती है जैसे पहाड़ों से जल उतरता जैसे मेघों से वर्षा होती क्षमा उसे करना नहीं पड़ता क्षमा उसका स्वभाव है सहज बेसरत होती सोचा नहीं महाकाश सपने कि इसको क्षमा करना ठीक इस जघन्य अपराधी को इस भ्रष्ट सन्यासी को नहीं यह क्षमा का पात्र नहीं जो गुरु पात्र अपात्र का भेद करे वह गुरु नहीं गुरु के लिए तो सभी पात्र हैं और चूकना स्वाभाविक है मनुष्य के लिए क्षम्य है इसलिए चूकने पर कोई इतना नाराज होने की बात नहीं ध्यान रखना फर्क गुरु ने यह याद नहीं दिलाया कि तूने क्या क्या पाप किए जिसका फल भोग रहा है गुरु ने याद दिलाया पूर्व के उत्पादित ध्यानों का स्मरण करो गुरु सदा विधायक की याद दिलाता है निषेधात्मक की नहीं जो तुम्हें निषेधात्मक की याद दिलाए उनसे सावधान रहना वो गुरु नहीं वह हत्या रहे वो तुम्हारी हत्या कर रहे हैं और वही किया जा रहा है तुम्हारे तथाकथित गुरु तुम्हें याद दिलाते हैं तुम्हारे पापों की तुम्हारे भ्रष्टाचारन की तुम्हारे जगन अपराधों की तुम नरक में सड़ोगे इसकी याद दिलाते तुम्हें भयभीत करते तुम्हें डराते तुम्हारे तथाकथित मंदिर और मस्जिद तुम्हारे डर से जीते तुम्हारा भगवान तुम्हारे भय का ही सघन रूप है और कुछ भी नहीं तुम्हें डरा दिया गया तुम कपते हुए घुटने टेके हुए भगवान की प्रार्थना कर तो जरा भीतर झांक के देखना प्रार्थना में भय के अतिरिक्त तो कुछ और है अगर भय के अतिरिक्त कुछ और नहीं तो यह प्रार्थना कैसी क्योंकि प्रार्थना में भय तो हो ही नहीं सकता प्रार्थना में तो सिर्फ प्रेम होता है और जहां प्रेम है वहां भय नहीं और जहां भय है वहां प्रेम नहीं महाकाश्यप ने उसके पापों का स्मरण नहीं दिलाया ना तो कहा देख एक साधारण सी स्त्री को देख के दीवाना हो गया और शरीर में रखा क्या है पागल मलमूत्र की गठरी ऐसा कुछ भी नहीं कहा यह भी नहीं कहा कि तूने चोरी की थोड़ा तो सोच किस कुलीन घर से आता है सन्यासी रह चुका है ठीकरों के लिए चोरी करने गया नहीं ये बात ही याद नहीं दिलाई ये बात याद दिलाने की है ही नहीं क्योंकि जो बात याद दिलाई जाती है वो मजबूत हो जाती है क्योंकि उस पर ध्यान जाता द्यान है ध्यान पोषण है ध्यान जल सिंचना है सदगुरु याद दिलाता तुम्हारे भीतर पड़े हुए शुभ की तुम्हारे भीतर पड़े हुए परमात्मा को आवाहन करता तुम्हारे पाप को विचार में भी नहीं लाता वो विचार नहीं योग्य नहीं उपेक्षा के योग्य उस पर ध्यान भी देने की जरूरत नहीं क्योंकि अगर उस पर ज्यादा ध्यान दोगे तो ऐसा ही होगा जिससे कोई अपने घाव के साथ बार बार उगाड़ उगाड़ के पट्टी खोल खोल के देखे घाव भरेगा नहीं जैसे कोई घाव को कुरेद कुरेद के देखेगा अभी भरा कि नहीं भरा तो कैसे भरेगा घाव को भूल जाना जरूरी है, तो ही भरता है गुरु ने कहा पूर्व के उत्पादित ध्यानों का स्मरण करो गुरु ने कहा देख कैसी ऊंचाई पर उड़ा जाता था कैसे पंख तुझे लग गए थे मंजिल बड़े करीब थी शिखर आया ही आया था स्वर्ण शिखर परमात्मा के मंदिर के चमकते हुए दिखाई पड़ने लगे थे याद कर उस घड़ी की याद कर पूर्व के उत्पादित ध्यानों का स्मरण करो ध्यान नौका है ध्यान एकमात्र नौका है मृत्यु से अमृत की ओर अंधकार से प्रकाश की ओर से सत्य की ओर जिससे उपनिष्द कहते हैं अस्तो मां सदक मुझे असत से सत्य की ओर ले चलो मृतोर मां अमृत कमे मुझे मृत्यु से अमृत की ओर ले चलो तमसो मां ज्योतिर मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो हिंदू प्रार्थना करते परमात्मा से बुद्ध के जगत में कोई परमात्मा नहीं बुद्ध कहते हैं ध्यान नौका है प्रार्थना से क्या होगा बैठो इस नाव में और चलो असत सत की ओर आओ इस नाव में करो ये निमंत्रण स्वीकार और चलो अंधकार से प्रकाश की ओर चलो ले चलते हैं तुम्हें बुद्ध कहते हैं बनाओ मुझे माछी अपना ले चलते हैं तुम्हें उस पार जहां कोई मृत्यु नहीं ऐसी याद दिलाई महाकाश्यप ने स्मरण करो स्मरण करो पूर्व के उत्पादित ध्यानों का स्मरण करो इतने जोर से कि एक क्षण को भूल ही गया होगा कैदी के हाथ में जंजीरें एक क्षण को भूल ही गया होगा कि मृत्यु प्रतीक्षा कर रही एक क्षण को भूल ही गया होगा कि मेरे चारों तरफ से पाही खड़े यह महाकाश्यप की उज्ज्वल भव्य उपस्थिति यह महाकाश्यप का दिव्य रूप यह महाकरुणा बरस गई होगी उस पर नहा गया होगा इसमें एक क्षण को भूल ही गए बीच के जो वर्ष आए स्त्री के साथ भाग जाना सन्यास छोड़ देना चोरी करना पाप करना पकड़े जाना जैसे कोई दुख स्वप्न समाप्त हो गया आख खुल गई एक क्षण को ये दस पंद्रह वर्षों का जो समय रहा होगा पुछ गया अलग हो गया फिर लौट गया उस घड़ी में जहां से गिरा था फिर उस घड़ी में थिर हो गया और ध्यान रखना आदमी के संबंध में यह समझ लेना बहुत बहुत जरूरी है आदमी ऐसा ही है जैसा तुम्हारा रेडियो सब स्टेशन उपलब्ध है सिर्फ जो स्टेशन तुम्हें पकड़ना हो उस पर कांटे को ले जाना जरूरी है पाप का स्टेशन भी उपलब्ध है तुम उसमें संलग्न हो जाओ तो पापी हो जाते हो पुण्य का स्टेशन भी उपलब्ध है एक क्षण में कांटा हट जाए और पुण्य पर लग जाए तो तुम पुण्य को उपलब्ध हो जाते हो मनुष्य में सारी संभावनाएं हर समय मौजूद हैं। जिस संभावना की तरफ तुम्हारी चेतना बह उठे वही वास्तविक हो जाती इसे खूब गहरे पकड़ लो पापी से पापी व्यक्ति एक क्षण में पुण्य आत्मा हो सकता है कुछ ऐसा नहीं कि तुमने दिल्ली लगा दिया रेडियो पर तो अब गोवा नहीं लग सकता कुछ ऐसा नहीं कि गोवा लग गया तो अब काबुल नहीं लग सकता सारी दुनिया के ध्वनि तरंगें तुम्हारे रेडियो के पास से गुजर रही तुम जिसे पकड़ लोगे तुम्हारा रेडियो उसी को प्रध्वनित करने लगेगा ऐसा ही मनुष्य ध्यान क्या है ध्यान है परम सत्य की तरफ तुम्हारी तरंगों को जोड़ देना होश क्या है वो जो है वस्तुता जो है उसके साथ अपना संबंध जोड़ लेना बेहोशी क्या है जो नहीं है उसमें खो जाना मूर्छा क्या है नींद में पड़ जाना यंत्रवत हो जाना न तो कोई पापी है न कोई पुण्यात्मा है अगर तुम पापी बने हो यह तुम्हारा चुनाव है अगर तुम पुण्यात्मा हो यह तुम्हारा चुनाव है न कोई संसारी है न कोई सन्यासी। तुम्हारे भीतर दोनों मौजूद हैं। तुम जिस से जुड़ जाओ वही हो जाते हो तुम जैसा संकल्प कर लो वही हो जाते हो तुम संसारी हो जाते हो तुम संन्यासी हो जाते हो और तुम कभी विचार करके देखना कभी खोजबीन करना दुकान पर बैठे बैठे कभी तुम सन्यासी हो जाते हो एक क्षण को सब आसार दिखने लगता है एक क्षण को कुछ सार नहीं दिखता इस धंधे में इस गोरख धंधे में इन ग्राहकों में इन रुपये इकट्ठे करने में इस तिजोड़ी के भरने में एक क्षण कुछ भी नहीं दिखाई पड़ता और कभी कभी ऐसा हो जाता मंदिर में बैठे थे प्रार्थना करने और दुकानदार हो जाते प्रार्थना तो भूल जाती किसी ग्राहक से झंझट करने लगते सोचने लगते मोलतोल करने लगते मैंने सुना है एक स्त्री मंदिर जाती थी रोज और मंदिर के पुजारी को कहती थी कभी मेरे पति को भी समझाओ वो बड़े अधार्मिक है अक्सर ऐसा हो जाता है अगर तुम थोड़ी पूजा पाठ कर लेते हो तो तुम समझते हो सारी दुनिया आधार्मिक है क्योंकि तुम धार्मिक हो गए तुम अगर कभी प्रवचन सुनाते हो किसी का तो तुम बड़ी अकड़ से लौटते हो सारी दुनिया की तरफ देखते हुए कि बेचारे अब गए न रखिए सब इधर मुझे देखो तो वो स्त्री सोचती थी क्योंकि तो नियम से मंदिर जाती फूल चढ़ाती आरती उतारती तो सोचती थी पति भ्रष्ट पति किसी काम का नहीं अज्ञानी समझा बुझा के एक दिन पुरोहित को ले आई अपने घर पति बगीचे में टहल रहा था सुबह पांच बजा होगा पत्नी अपने पूजा गृह में घंटी बजा के पूजा कर रही थी पुरोहित ने पूछा आपकी पत्नी ने मुझे निमंत्रण दिया वह कहा है पति ने कहा अब आप न पूछें तो अच्छा इस समय वो सब्जी वाली से लड़झगड़ रही है सब्जी वाली से पांच बजे सुबह कौन सब्जी वाली पांच बजे सुबह मिल गई यहां कोई दिखाई तो पड़ता नहीं पुजारी ने कहा कह, यहां नहीं बाजार में बहुत झंझट हो रही एक दूसरे की गर्दन पकड़ने को जूझी जा रही ये पत्नी अपने पूजा गृह में बैठी सुन रही वो तो क्रोध से बाहर निकल आई उसने कहा हद धो गई झूठ की मैं यहां पूजा कर रही हूं तुम्हें तो पता है और तुम पुजारी से इस तरह की झूठी बातें बोल रहे उसके पति ने कहा अब तू सच कह घंटी तो तू बजा रही थी वो मुझे भी सुनाई पड़ रही पुजारी को भी सुनाई पड़ रही लेकिन सच तू बता मैंने जो कहा वो झूठ है पत्नी एक क्षण की झूठ तो नहीं था हाथ में तो घंटी बज रही थी लेकिन भीतर भीतर वो चली गई थी बाजार आज मेहमान घर आने वाले थे और वो उसी विचार में लगी थी क्या सब्जी खरीद लाना क्या नहीं खरीद लाना कैसे स्वागत करना मेहमानों का बेटी को देखने आते थे इसलिए स्वागत की पूरी तैयारी करनी जरूरी थी और वहां बाजार में इसी मन के हिसाब में पहुंच गई थी दुकान पर सब्जी खरीदने और एक सब्जी वाली बड़े ज्यादा दाम बता रही थी बात बिगड़ गई थी हालत ऐसी आ गई थी कि एक दूसरे के गर्दन पर झपटने वाली थी तभी इस पति ने कहा था तुम्हारा मन मंदिर में बैठ के भी संसारी हो सकता है संसार में हो के भी सन्यासी हो सकता है तुम पे सब निर्भर है तुम किस लोक के लिए अपने को खुला छोड़ते हो इसलिए मैं अपने सन्यासियों को नहीं कहता कि छोड़ के भागो कहीं भाग के कहां जाना सिर्फ चित्त का नया सरगम बिठाओ सिर्फ चित्त का नया संगीत बनाओ सिर्फ चित्त को परमात्मा की तरफ मोड़ने की कला सीखो सिर्फ उस तरफ बहो रहो कहीं भी बहो उस तरफ जियो कहीं भी याद उसकी रहे उठो बैठो कहीं भी श्वास उसके साथ जुड़ी रहे फिर सब हो जाएगा स्थिवीर की यह करुणा सिक्त वाणी यह शून्य सिक्त संदेश उस युवक के श्वास श्वास में समा गया समा ही जाएगा ऐसी क्षमा कौन न पी जाएगा शायद डरा होगा देख के स्थिर को पहले तो कि अब शायद कुछ और दुर्वचन सुनने पड़ेंगे अब मरते वक्त ये और दुख देने आ गए अब से आज निंदा होगी लेकिन निंदा नहीं हुई याद दिलाई गई ध्यानों की कोई निषेधात्मक बात नहीं कही गई विदेह की तरफ पुकारा गया फिर सामने खड़े इस बुद्ध पुरुष को देखकर इस शांति इस करुणा को देखकर इस शून्य से उठता हुआ जो प्रसाद है उसको अनुभव करके वह संवेक को उत्पन्न हो गया संवेक का अर्थ होता है वह वहां वह नहीं रहा सिपाहियों के बीच घिरा हुआ संवेक को उपलब्ध हो गया मतलब वह वहां वह पहुंच गया जहां पंद्रह बीस साल पहले भिक्षु था महा का शिष्य था महाकाश्यप के चरणों में बैठता था बीच के दिन मिट गए जैसे पुछ गए जैसे हुए ही नहीं जैसे किसी कहानी में पढ़े थे किसी और की जिंदगी का हिस्सा थे अपनी जिंदगी का हिस्सा ही न थे वह संवेक को उत्पन्न हुआ रोमांचित हुआ कहा अभी चिंताओं से भरा था कहां अब उमंग से भर गया वही ऊर्जा जो चिंता बन रही थी उमंग बन गई रोआ रोआ रोमांचित हो गया ध्यान का शब्द फिर जगा गया उसके प्राणों में ध्यान की स्मृति फिर ताजी और हरी हो गई वह तत्क्षण ऐसे ध्यान को उपलब्ध हो गया जैसे कोई स्वप्न से जागे एक दुख स्वप्न देखा था किसी स्त्री के मोह में पड़ने का फिर चोरी करने का फिर पकड़े जाने का एक दुख स्वप्न देखा था आंख खुल गई सुबह हो गई जल्लाद उसे वध स्थल पर ले जाकर मारना चाहे तो मार ना सके फिर तुम्हें याद दिला दू मूल कथा कहती है कि उन्होंने मारा तलवारें उठाई लेकिन तलवार व्यर्थ हो गई शस्त्र से काट ना सके उसे मैंने बदल दिया है क्योंकि वह बात अवैज्ञानिक मालूम होती नहीं तो जीसस को सूली कैसे लगती नहीं तो सुकरात को जहर कैसे काम करता खुद बुद्ध विषाक्त भोजन से मरे महावीर बेचिस की बीमारी से मरे रामकृष्ण कैंसर से मरे रमण भी कैंसर से मरे मंसूर की गर्दन कैसे काटी जा सकती थी नहीं वह बात योग्य नहीं इसलिए मैंने उसे बदला है मैं फिर भी कहता हूं जल्लाद उसे बधस्था स्थल पर ले जाकर मारना चाहे तो मारना सके वह ऐसा ज्योतिर में हो उठा था इसलिए इसलिए नहीं कि उन्होंने तलवारें चलाई और तलवारें काम नहीं की तलवारें किसको देखती तलवारें अंधी तलवारें जड़ तलवारें कैसे रुक सकती तलवारें कब रुकीं किसके लिए रुकी तलवारों पे इतना भरोसा मत करो मैं चेतना पर भरोसा करता है इसलिए इतना फर्क किया मैं कहता हूं जल्लाद नहीं मार सके तलवारें तलवारें तो काट डालती जल्लाद नहीं मार सके जल्लाद चैतन्य है जल्लादों के भीतर भी तो परमात्मा उतना ही छिपा है जितना किसी और के भीतर और अगर चोर एक क्षण में रूपांतरित हो सकता है तो जल्लाद क्यों नहीं रूपांतरित हो सकते इस चोर की क्रांति उन्हें अपनी आंखों से देखी इन्होंने ये घटना अपनी आंख से देखी एक क्षण पहले यही आदमी चिंता से भरा हुआ आंसू से दबा हुआ डरता कपता हुआ चल रहा था और फिर महाकाश्यप का मिलन और इस आदमी का रूपांतरण देखा मेटमॉर्फोसिस देखी हो गया ये और का और हो गया उसके बाद जैसे इसके हाथ पे जंजीरें नहीं थी उसके बाद जैसे कोई मौत नहीं थी ये मस्ती से चलने लगा इसमें एक सुगंध फूटने लगी ये जल्लादों ने देखा अपनी आंख से कि कुछ हो गया उन्होंने भी गौर से देखा होगा क्या हुआ उनकी भी आंखें टिक गई होंगी इसकी ज्योति पर तुमने देखा जब तुम चिंता से भरे होते तुम्हारे पास एक कालीमा होती तुम्हारे चेहरे के पास एक काला मंडल होता और जब तुम आनंद से भरे होते तो तुम्हारे पास एक रोशन प्रभा मंडल होता है एक रोशनी होती और ये तो बड़ी क्रांति थी ये अपने पुराने ध्यान को अचानक उपलब्ध हो गया ये बीच के दिन आए कि नहीं समाप्त होगा आंख से दिखा था ये इसके पंख लग गए अचानक पंख लग गए ज्योतिर में दशा को देखकर वे इसे न मार सके मैं तलवारों पे भरोसा नहीं करता मेरा भरोसा आदमी पर है इसलिए इतना फर्क करता हूं कहानी में वो बात मुझे नहीं जमती उन्होंने मारा और तलवारें काम नहीं आई हालांकि कृष्ण कहते हैं नैनम छेदन्ति शस्त्राणी नैनम दहती पावका मुझे शस्त्र नहीं छेद सकते मुझे आग नहीं जला सकती मगर वो किस मुझ की बात कर रहे हैं वो शरीर की बात नहीं कर रहे हैं वो आत्मा की बात कर रहे हैं नहीं तो कृष्ण खुद भी तो शस्त्र के छिद जाने से मरे लेटे तीर चला दिया उनके पैर में लगा उससे मरे नैनम छिदम थी शस्त्री कृष्ण खुद तो मरे तीर के छिद जाने से तो ये कृष्ण किसी और की बात कर रहे हैं अंतरतम की बात कर रहे हैं वहां शस्त्र नहीं और कृष्ण को भी जलाया गया होगा जब मर गए होंगे तो चिता पे रखा गया होगा देह तो जलती देह तो कटती देह तो मरण धर्मा देह के भीतर छिपा हुआ अमृत तो मैं ये नहीं मान सकता कि इस कैदी की स्थिति बुद्ध और कृष्ण और क्राइस्ट से ऊपर हो गई थी ये मैं नहीं मान सकता हां सिलवारें गिर गई ये मैं मान सकता हूं वे मारने के योग्य हिम्मत ना जुटा पाए ये मैं मान सकता हूं इसलिए इतना फर्क किया तुमने कल पूछा था कि आप फर्क क्यों कर देते हैं कभी फर्क इसलिए कर देता हूं कि ये कहानियां ढाई साल पहले लिखी गई थी ढाई साल बीत गए ढाई हजार सालों में आदमी के चित्र में बड़े क्रांतियां देखीं, बड़े रूपांतरण देखे आदमी प्रौढ़ हुआ है बच्चों की कहानी में एक बात लिखी जा सकती जवानों की कहानी में वही बात नहीं लिखी जा सकती बच्चों की कहानी बच्चों की कहानियां है ये जब लिखी गई थी तब आदमी की चित्त दशा इतनी प्रौढ़ नहीं थी जल्लाद उसे वध स्थल पर ले जाकर मारना चाहे तो मार ना सके वह ऐसा ज्योतिर्मय हो उठा और उसे तो अब कोई भय था ही नहीं ध्यान में भय कहा ध्यान में मृत्यु कहां उसकी वह अपूर्व दशा वह आनंद दशा जल्लाद भी उसके चरणों में झुक गए यह खबर राजा तक पहुंची राजा स्वयं अपनी आंखों से देखने आया ऐसा अलौकिक सौंदर्य देख आश्चर्यचकित हो उसने बंदी को छोड़ देने की आज्ञा दे दी ध्यान में सौंदर्य है समाधि में परम सौंदर्य है ध्यान के अतिरिक्त तो और कोई सौंदर्य नहीं सौंदर्य चाहते हो यह अभी जवान है अभी बूढ़ी हो जाएगी इस देह पर भरोसा मत करो भीतर के सौंदर्य पर भरोसा करो क्योंकि वही सदा सांथ रहने वाला है लेकिन राजा भी चकित था कैसे यह हुआ तो वह बुद्ध के चरणों में कैदी को लेकर उपस्थित हुआ पूछा उसने यह रूपांतरण कैसे हुआ मैं जानना चाहता हूं यह क्रांति कैसे घटी बुद्ध ने कहा ध्यान के जादू से और तो कोई जादू जगत में है ही नहीं ध्यान का ही एकमात्र जादू है जादू क्यों जादू कहे इसे क्योंकि यही तुम्हें मृत्यु से अमृत में ले जाता और बड़ा जादू क्या होगा और बड़ा जादू क्या होगा नरक को महा आनंद में रूपांतरित कर देता और बड़ा जादू क्या होगा बुद्ध ने कहा ध्यान के जादू से और तब उन्होंने बंदी की ओर उन्मुख होकर ये गाथाएं कही तासी नाय पूरा खतः जा परिसंपत्ति ससो पीछे पड़े प्राणी जैसे खरगोश की भांति चक्कर काटते तृष्णा के पीछे पड़े प्राणी बंधे खरगोश की भांति चक्कर काटते संयोजनों में तम पुगल में बंधन में वावती जो सांसारिक बंधनों से छूटकर एकांत में वास करता है और फिर एकांत को छोड़कर संसार तृष्णा के वन की ओर दौड़ता है उसके लिए क्या कहा जाए यही कहा जाए कि वह मुक्त होकर भी बंधन की ओर जा रहा है ये उस कैदी से कहे गए वचन हैं नतम दल्हम बंधन माहू धीरा यदा यसम दारुजम जम सार जंज सारणी मणिकुंडलेशु सु, पुते सुदारे सु, सु अपेक्षा जो लोहा लकड़ी या रस्सी का बंधन है छा ही बंधन है जो तृष्णा में है वह काराग्रह में जो कहता है यह मुझे मिल जाए यह मुझे मिल जाए यह मिलेगा तो मैं सुखी होगा यह नहीं मिलेगा तो मैं दुखी होगा ऐसी जिसकी अपेक्षा है वो बंधन में वो सदा दुख में ही रहेगा तृष्णा का अर्थ है जैसा मैं हूं जो मैं हूं इससे मेरी तृप्ति नहीं कुछ और चाहिए सदा कुछ और चाहिए और ऐसा नहीं कि कुछ और मिलने से तृप्ति हो जाएगी जो भी तुम्हारे पास होगा उसी से तृप्ति नहीं होती जो पास हो गया उसी से तृप्ति हो जाती जो दूर है उसमें तृप्ति दिखाई पड़ती यह तृष्णा की आदत है जो मिल जाए व्यर्थ और जो नहीं मिला है वही सार्थक ऐसा आदमी कैसे सुखी होगा ऐसा आदमी ने तो दुख का बिल्कुल पूरा इंतजाम कर रखा है जब मिलेगा तो अर्थहीन हो जाएगा और जब तक नहीं मिला है तब तक उसमें सुख मिलता है जब तक नहीं मिला सुख कैसे मिल सकता है सिर्फ आशा कल्पना सपना और जब मिलता है तब सब सुख समाप्त हो जाता है एतम दल्हम बंधन माहू धीरा हारिम शिथिलिम तुप मंचम एतम भी छेतवान परिभेक्षिण काम सुखम पहा धीर पुरुष इसी को दृढ़ बंधन कहते हैं जो सिथल होकर समस्या है धीर है जो बुद्धिमान है वो इस सत्य को देख लेता है कि तृष्णा की दौड़ में सिर्फ नए नए नर्क निर्मित होते हैं जो धीर है जो बुद्धिमान है वो इस सत्य को देख लेता है कि मैं जैसा हूं जहां हूं उसी में तृप्त हो जाऊं तो यही स्वर्ग बरस जाता है तुम जरा प्रयोग करके देखो ये बातें प्रयोग की है तुम जो हो जैसे हो जहां हो एक क्षण को समग्र स्वीकार कर लो कि इससे अन्य कि मेरी कोई चाह नहीं अचानक तुम पाओगे आकाश खुल गया बादल छट गए अचानक तुम पाओगे दुख नहीं रहा दुख हो कैसे सकता है फिर उस संतुष्टि में ना से मुक्त होकर स्वर्ग बन जाता है। तुम्हारी मर्जी तुम अगर नरक ही चाहते हो तो बनाते रहो लेकिन फिर रो मत फिर कहो मत कि मैं दुखी क्यों हूं फिर तुम्हारा संकल्प है फिर तुम्हारी स्वतंत्रता है फिर कहो मत कि दुखी क्यों लेकिन मजा यह है कि दुख तुम निर्मित करते हो फिर रोते चिल्लाते कि मैं दुखी क्यों जैसे कि कोई और का जुम्मा है तुम्हें तो सुखी करने का मंदिर में जाके भगवान को कहते हो कि मुझे सुखी बनाओ मैं दुखी क्यों मुझे दुखी क्यों बनाया जैसे उसका जुम्मा है कोई जुम्मेवार नहीं बुद्ध के इस वचन को स्मरण रखना तुम्हारे अतिरिक्त और कोई जुम्मेवार नहीं तुम जो हो तुम्हारी स्वतंत्रता परम है अगर तुम सुख चाहते हो तो सत्य को समझो कि दुख कैसे पैदा होता है तृष्णा से पैदा होता है तुम्हारे पास दस हजार रुपए हैं तो तुम दुखी क्योंकि तुम कहते हो जब तक लाख ना हो जाएं कोई कैसे सुखी हो सकता लाख हो जाएंगे तुम सोचते हो सुखी हो जाओगे जब लाख हो जाएंगे तब दस लाख मन मांगेगा क्योंकि मन का अनुपात वही रहेगा दस हजार था तो लाख मांगता था दस गुना जब लाख हो जाएंगे मन दस लाख मांगेगा फिर तुम दुखी रहोगे तुम्हारे और मन की अपेक्षा में कभी तालमेल होने वाला नहीं दस लाख हो जाएंगे तो फिक्र मत करना तुम कि कुछ फर्क तुम्हारे दुख को बनाया चला जाता है तुमसे दस कदम आगे होता है तुम हमेशा लक्ष्य से दस कदम पीछे हो इसलिए दुख है दस कदम पीछे का दुख अब क्या करें एक ही उपाय है कि तुम जहां हो वहीं उसी अवस्था को स्वीकार कर लो बुद्ध उसे कहते तथाता स्वीकार कर लो जैसा है ठीक है और यह ठीक है ऐसा किसी जबरदस्ती से मत कर लेना नहीं तो कुछ फायदा नहीं भीतर तो मन जाल बुनता ही रहेगा इसलिए धीरता से समझ से बुद्धि से प्रज्ञा से समझ के रुकना नहीं तो अक्सर लोग सांत्वना कर लेते हैं कि ठीक है उसके नए रास्ते खोज लोगे, मेरे पास लोग आते वो कहते हैं कि हम सब तरह से संतोष में जीते हैं फिर भी सुख नहीं अब यह हो ही नहीं सकता ये असंभव है जैसे आग गर्म है उसका स्वभाव ऐसे संतोष का स्वभाव सुख है ये हो ही नहीं सकता वो कहते हम संतोष में जीते लेकिन फिर भी सुख नहीं और बेईमान सुखी है और चोर और तस्कर और राजनेता सब तरह के बेईमान मजा कर रहे हैं और हम संतोषी और हम भगवान की पूजा भी करते भजन भी करते चोरी नहीं करते झूठ नहीं, ही मानिका इसे मिल रहा है वो इनको संतुष्ट होने से मिलना चाहिए तो फिर बेचारा बेईमान इतना कष्ट मुफ्ती भोग रहा है तुम कष्ट भी नहीं भोगना चाहते उपलब्धि भी वही करना चाहते हो जो बेईमान कर रहा है तुम चाहते हो कि हम अपने घर में भजन कीर्तन करते हमको लोग प्रधानमंत्री क्यों नहीं बनाते मुरारजी भाई को क्यों बनाते तो बयासी साल हजार तरह की झंझटे भी झेलनी पड़ती कितनी धक्का मुक्की कहा से खींचे जाते कहां, कहां से निकाले जाते कहीं काम योजना, कहीं कुछ कहीं कुछ मगर कुछ लोग जिद्दी कर लेते वो कहते हैं चाहे सो सौ जूते खाएं, तमाशा घुस के देखें तो देखेंगे चाहे कितनी पिटाई हो मगर ये प्रधानमंत्री और मैं विनम्र निरहंकारी अपने घर में बैठा हनुमान जी हनुमान चालीसा पढ़ता हूं और कुछ करता भी नहीं मुझे लोग प्रधानमंत्री क्यों नहीं बना रहे अब तुम परेशान हो तुम्हारी परेशानी तुमने सांवना को संतोष समझा इरादे तुम्हारे भी अच्छे नहीं हनुमान चालीसा भी तुम गलत इरादे से पढ़ रहे हो तुम सोचते हो कि शायद हनुमान जी कंधे पे बिठा के तुमको दिल्ली ले जाए संतोष बड़ी और बात है जैसे महासुख होने लगता है धीर पुरुष इसी को दृढ़ बंधन कहते तृष्णा को जो शिथिल होकर भी मनुष्य को गिराती जिसे तोड़ना कठिन है धीर पुरुष अपेक्षा रहित होकर तथा काम सुखों को छोड़कर इस बंधन को तोड़ते और प्रवज्जित होते ये राग रत्ता सोतम सयम कतम मकट को वालम एक छेतवान वजन्ति धीरा अनपेखनो सब दुखम पसम जो राग में अनुरुक्त थे वे अपने बनाए स्रोत में वैसे ही फंस जाते जैसे मकड़ी अपने बनाए जाले में फंस जाती खेलों का आयोजन होता था एक बार जब नटों का खेल हो रहा था तब राजग्रह नगर के सृष्टि का उगसेन नामक पुत्र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 वह तुझे जीवन मरण के पार ले जाता अगर ध्यान में समझ जाता उग्रसेन बुद्धिमान व्यक्ति को समय से मुक्त हो परम सत्य में लीन होना सीखना चाहिए तू मेरे पास आ, मैं तुझे वह परम कला वह परम कीमिया सिखाऊंगा और तब भगवान ने यह गाथा कही मुंच पुरे मुंच पक्ष मंजे मुंच मुंश भवस्पारगु विमुत्त मानसो नपुन जाति जरम उपे भूत को छोड़ो भविष्य को छोड़ो और वर्तमान को भी छोड़ो इस तरह का आयोजन होता है एक बार जब नटों का खेल हो रहा था तब राजग्रह नगर के सृष्टि का उग्रसेन नामक पुत्र एक नट कन्या के खेल को देखकर उस पर मोहित हो उसी से अपना विवाह कर नटों के साथ हो लिया आदमी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 नहीं तो तुम गिरोगे वह उनके साथ घूमते घूमते थोड़े ही वर्षों में नट विद्या में निकोन से उदास देख अपने एक शिष्य महामौत गल्लायन से कहा मौत गल्लायन उग्र को कहो अपना ख़्याल खेल दिखाए और मैं भी उसका खेल देखूंगा प्रसन्न होके दिखाए सदगुरु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 अगर उग्र को अपनी तरफ लाना है तो उग्र की तरफ जाना होगा तो गुरु कई बार शिष्य की भूमिका में उतरता है कई बार उसका हाथ पकड़ने वहां आता है जहां शिष्य अगर कला रस्सी पे चलने में क्या रखा है ये तो साठ हाथ ऊंची बंधी है ना मैं तुझे शिखरों पे चलना सिखाऊं बादलों पे चलना सिखाऊं मैं तुझे ध्यान में सदना सिखाऊं